बीज आदि चेत पूर्व बीजजाति के समान हो सकता है अपने कारण के कारण को भी अपने पेट में छिपा लेगा जैसे बीज के समान कर दिया उसके बाद क्या स्वयं करना है पूर्व पक्ष का यथा बीज कार्य वृक्ष तत्कार्य फलम स्व कारण कारण बीज में अभ्यंतरी करो दी आम्रादी जैसे आम का पेड़ वगैरह में देखने को मिलता है आम्र का जो गुटली है वो बीज है बीज का कार्य आम का पेड़ हो गया और पेड़ का कार्य क्या है आम्र फल हो गया और फल ने क्या किया अपने कारण है वृक्ष उसका विकार बीज उस बीज को फल ने अपने पेट में छिपा लिया बीज में अभ्यंतरी करोदी बीज को अपने भीतर में कर लेता है तद ठीक उसी प्रकार से यह शरीर भी क्या कर दिया पुरुषम अभ्यन्द्रीय कारण कारण इसी वह शरीर भी अपने कारण का भी जो कारण होता है पुरुष आत्मा ब्रह्म उसको अपने भीतर कर लिया क्योंकि पुरुष का कार्य है कलाए कलाओं का कार्य है शरीर अथवे शरीर ने अपने कारण कला उसका भी जो कारण कौन था पुरुष उसको शरीर ने अपने हृदय के अंदर छिपा लिया चेत न ऐसे नहीं कह सकते है दृष्टांत में और दाष्टान्त में भी है कि जो बाहर पुरुष है वही भीतर है है ना जो सर्वव्यापक व्यात्मा है उसी को आप शरीर भी उपाधि में रहे हो लेकिन वहां जो बीज था वही फल में थोड़ी आ गया है बीज तो परिणत हो गया अंकुर के रूप में और अंदर के बाकी जो चीजें थी वही मिट्टी मिल जाता है वो बीज कहां पहुंचा फल में वो तो वृक्षाकार में परिणाम प्राप्त कर चुका है वो बीज तो रहा ही नहीं है। इसलिए वही बीज फल में आ गए कहना आपका गलत है यद्यपि वही टीका दृष्टान्त बीज व्यक्ति भेदाद अविरोधे बीज व्यक्ति में भेद है इस दृष्टान्त में बिल्कुल गड़बड़ है कोई विरोध नहीं है यह पुरुष व्यक्ति इत्या पुरुष व्यक्ति एक है यह कारणत्व अभ्यंतरी भाव और विरोधत्व का अभ्यंतर कर लेने की जो बात आपने कही वह विरुद्ध हो गया दृष्टांत दृष्टान विषम हो गया इत्यावत् दो पर हेतु दे रहे हैं एक हेतु है सिद्धांत दे रहे अन्य क्योंकि बीज अलग है फलस्त जो दिख रहा है गुठली वो अलग अन्य और तो दूसरा ये यदि कहोगे नहीं जी वही बीज का प्रत्येक अवय पेड़ भरा हुआ है उन्हीं में से एक अवय क्या हो गया फल हो गया और फल में से ये भी एक अवय बीज हो गया है तो वही हुआ है ना कहते ऐसा यदि कहोगे फिर तो बीज सावय हो गया सावय में ये संभावना है इन पुरुष सावय में क्या ब्रह्म तो सावय नहीं है ना इसलिए उसमें हो नहीं सकता तो से खंडन हो गया दृष्टांते कारणी बीजा वृक्ष फल संवृत्ता अन्य वह बीजानी दृष्टांत में जब तुमने समझाया है वो भिन्न भिन्न मामला है क्योंकि कारणीभूत जो बीज है उसके पेशा से वृक्ष में उगा हुआ जो फल उसके भीतर में जो थे बीज वो बीज अलग ही है कारणभूत बीज से वह कारीभूता जो बीज दिख रहे हैं वो बिल्कुल विलक्षण भिन्न भिन्न है तो स्व कारण कारणभूत से पुरुष है शरीर अभ्यंतरी करतांत्रिक जो अपना श्रुति में अपना कारण का भी शरीर का कारण कला कलाओं के का कारण पुरुष है वह कारणभूत जो पुरुष तो था उसी पुरुष को शरीर के भीतर में है ये कहा गया है किसी दृष्टान्त और दार्तांत में विषमता हो गई और साव्य कहोग अवै वहा एक देश ही वहां जा करके हुआ तब कहेंगे बीज वृक्षादी नाम सावय आधार आधे तो। बीज वृक्षादियों में सावय होने के नाते उनमें आधार आधे भाव हो जाए जो कारण था वही कारी में फिर आ गया अन्य विभिन्न रूप से ही आ गया मतलब अन्य रूप से आ गया वही बात नहीं वही आया है कहा जा सकता है सावय होने के नाते जैसा पिता से पुत्र पैदा हो तो क्या मानते पिता ही पुत्र रूप में हो गया पुत्र आपका नंबर वजन पिता रहती है पुत्र अपने आप को पैदा करता है पिता है तो स्वयं हो गया ना लेकिन तो खुद आ गया खुद बाप जो है मर करके अपनी पत्नी जो बच्चे की माँ का घर में थोड़ा चला गया वहां से थोड़ी आया लेकिन उसके एक वीर ही उसके शरीर में अवैभूता एक वीर जिसका विमान कर रहा है मैं पुरुष उस वीर की वैसे पुरुषत्व का विमान कहां से करे ना बोझ तो के कारण का होता है। अब वो उस में को थोड़ी डाल देता है आदमी तो तो एक बूंद छोड़ा अब वो एक बूंद पुत्र बना हुआ है उसके पुत्र भी पिता तुलता ही है ऐसे हर कैसे हो जा रहा है उसे यहां पर ही मान लो जो गुटली बीज था उसका एक अवैव फल फिर गुटली बन गया है उसका हम वही है कहानी में कोई आपत्ति तो नहीं है ना तब कहते हैं वो सावय होने के नाते उसमें तो संभव है निर्वयवस्य पुरुषा पुरुष कला शरीर नहीं ना पुरुष कैसा है निर्वयव है और कलाए शरीर ये सब क्या है सावय है सावय में निरव कहा से घुस जाएगा कारण से उत्पन्न सावय कार्यो में वह कारण प्रवेश कर गया ऐसा माना भी जा सकता है इन्हें तो निर्वय कारण है उससे सावय कार्य पैदा हुआ कहा जा रहा है इसे इस को कारण कुछ हो ना निर्वय कारण से सावय कार्य कार्य पैदा होता हो यह असंभव है इसे ज्ञापन होता है या असंभावना को लेकर के ही ये जगत उत्पन्न नहीं एक है वह भ्रांति महत्व है बल्कि सावय से सावय भ्रांति भी उत्पन्न नहीं हुआ ना सावय है रज्जु उसमें जो दिखाई दे हुआ सांप वो भी सावय है भी अब क्या बोलते भ्रांति तो उत्पन्न ही नहीं हुआ वस्तु तो वहां भ्रांति का जो विषय है वह उत्पन्न ही नहीं हुआ तो जब ऐसा है जब सावय अधिष्ठान में दिखाई दे रहा है जो भ्रांति का विषय वह सावय हो तो अभी उत्पन्न नहीं हुआ है तो निरवय अधिष्ठान में दिखाई देता हो सावय जगत उत्पन्न हुए कैसे कह सकते हो असंभव इसलिए माना जा सकता है भाई जैसे आकाश रूपी निरवय में क्योंकि क्या है आकाश निरवय उसमें घट पैदा हुआ और वह घटने ने क्या किया उस निरव आकाश को भी परिच्छन कर दिया उसी प्रकार समझे यहां पर भी निरयोग जो ब्रह्म है पुरुष है उस अधिष्ठान में एक सावे कला नाम की चीज माया के दौरान हो गया उत्पन्न व कलाएं क्या कर दिए उनका भी कार्य शरीर नाम का चीज पैदा हो गया और वह शरीर ने अपने अधिष्ठान का भी जो अधिष्ठान होता कारण का भी जो अधिष्ठान ब्रह्म को परिचि कर दिया ऐसे ही व्यवहार करने उचित होता है यहां सोपाद घटाकाश घट का आधार भले ही है घट उसका आधार हो जाएगा लेकिन व्यापक आकाश का आधार घट नहीं हो सकता ना, भी शरीर इसी के द्वारा यह भी हमारा कथन सिद्ध हो जा रहा है कि शरीर है आकाश का आधार कभी नहीं हो सकता जब ये शरीर आकाश का भी आधार नहीं हो सकता है महान जो आकाश है इसका आधार कौन है शरीर है क्या नहीं बल्कि इस आकाश में शरीर रहता है इसलिए जब व्यापक आकाश का आधार शरीर नहीं हो सकता है जब तब उस आकाश का भी जो कारण है वो कितनी व्यापक होगी ब्रह्म, उसका आधार कैसे हो जाएगा शरीर नहीं हो सकता है ना जब शरीर जो है आकाश का आधार नहीं हो पाया तो आकाश का भी जो कारण ब्रह्म है उसका आधार कैसे हो सकता है नहीं हो सकता वही कह रहे हैं जब आकाश का आधारत्व शरीर में उत्पन्न जब नहीं हो सकता है कि मुद्र आकाश का कारण से पुरुष से हो असमान दृष्टान्त हो और ते क्या कहना है जो आकाश का भी जो कारण है पुरुष उसका तो आधार कैसे हो सकता है मैंने किमुद नहीं हो सकता आक्षेपे स्मात इसलिए असमान हाँ, दृष्टान्त जब बीज वृष्टान्त दिया पिता पुत्र जो दृष्टान्त आप कहते हो यह सारा दृष्टांत असमान दृष्टांत है इस दृष्टांत के आदर पर विचार नहीं हो सकता तब पूरे पक्षी कहता है छोड़ो हमारे दृष्टांत को अनुमान को युक्ति को सबको श्रुति स्वयं कह रही है नहीं मानोगे श्रुति स्वयं है वह पुरुष शरीर में गुसा कैसे तुम्हें नहीं मानते हो किम दृष्टांत है ना? वचनात् दृष्टांत से क्या लेने छोड़ो दृष्टांत तो समान नहीं है गड़बड़ है तो छोड़ दो उसको या पति नहीं वचनात्ति वचनात्थ वचनात्पर्य श्रुति वचनात्ति के वचन से तुम्हें स्वीकार तो करना ही पड़ेगा तब कर न अरे वचन कोई काम कर थोड़ा देगा वचन से आकार का बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह दिया यहां पर ध्यान रखने के लिए बात है कि कोई भी वचन कारक नहीं हो सकता नहीं कोई वचन कुछ काम कर नहीं सकते वो वचन हमेशा ज्ञापक होता है वचन हमेशा ज्ञापक होता है कारक नहीं होता शब्द से कोई चीज जो आप सीधे उत्पन्न कर नहीं सकते शब्द कोई चीज को पैदा नहीं करता किंतु तो बोध है केवल। वस्तु के अंदर क्रिया करने से कोई चीज पैदा होती है चल बोलने से दृढ़ हो जाएगा आप कहेंगे पेड़ हो जाए यहां पे। तो हो जाएगा क्या पेड़ आटा है ओ सारे आटा रोटी हो जाए ऐसे बोल दो तो सब रोटी हो जाएंगे ऐसे कभी नहीं होता कैसे कहते हो श्रुति ने कह दिया शरीर में आत्मा घुस गया ऐसे कहने से घुस आत्मा जो आत्मा ये हो नहीं सकता है ऐसे श्रुतियों का तात्पर्य कुछ और होता है और तात्पर्य जो ग्रहण नहीं करेगा वो उल्टा अर्थ लगा लेगा जैसा शब्द है शब्द का सीधे सीधे अर्थ ले शरीर में, में पुरुष घुसा हुआ है ऐसा सीधा अर्थ लेता है वो मूढ़ पुरुष है श्रुति का तात्पर्य का ग्रहण करना नहीं जानता है वो वचन से अकार नहीं वचनो वचनो अन्यथा करण व्याप्रियत है कि कोई भी वस्तु हो उस वस्तु को अन्यथाकरण करने, करने में हजारों वचन भी कोई भी काम नहीं कर सकता हजारों वचन बोल दो हजार लोगों से बोलवा दो ये तो है ना कम्युनिस्ट जो होते हैं सा, जो समाजवादी और साम्यवादी लोग कम्युनिस्ट साम्यवादी तो सोशलिस्ट समाजवादी इन लोगों कहना है एक झूठ को हजार बार बोल दिया जाए और हजार आदमी से बुलवा दिया जाए वो झूठ सच हो जाता है और तो सब मान लेंगे ना उस बात को हजारों लोग बोल रहे हैं बार बार वही बातें सुनने को मिल रही कि तो उस लोग क्या मानते हैं विश्वास कर लेते हैं उस पर और उसको कर रहे सच झूठ जो सच हो गया अरे भी सच को झूठ बना सकते किसी प्रकार से एक सच को झूठे करके अब हजार आदमियों से हजार बार बुलवा तो लो उतरे से लोग सुन सुन के बार बार छप रही है बार बार अखबार में आ रहा है रेडियो में आ रहा है टीवी में आ रहा है रहे तो विश्वास कर लेंगे इस बात से तो गति इस तरह से आजकल बहुमतवाद भी है ना अधिक अधिक से लोग बोल देंगे तो मान लेंगे उस चीज को एक आदमी सच बोल रहा है को, कोई नहीं मानेगा हजार झूठ जो बोल रहे हो उसको सच मान ले सर झूठ वाले अपने तुरंत गुट बना लेते हैं उनके मकसद से धोनी चोर बदमाश है वो इकट्ठे हो जाएंगे एकजुट हो जाएंगे अब आप सत्य बोलने को कौन साथ देगा कोई नहीं देता तो ये चक्कर होता है तो कहते हैं। लेकिन ये बात सच नहीं है वास्तव में जो वस्तु जैसा है आप भले हजार आदमी से बुलवा लो हजार बार बुलवा लो ये सफेद घोड़ा नहीं है काला घोड़ा है ऐसे घोषणा करने से वह सफेद घोड़ा काला घोड़ा नहीं हो जाएगा तो हजार के लाखों से बोलो करोड़ों से बोलो बालो तो आप कभी सफेद घोड़ा तो सफेद ही रहेगा तो कभी काला घोड़ा नहीं हो जाएगा इसीलिए नहीं व्याप्रिय वस्तु को अन्यथाकरण करने में वचन कभी व्यवहार नहीं कर सकता कितरी फिर वचन करता क्या है यथाभूतार्थम दोतनी व्याप्रिय किंतु वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बोध कराने में ही उसका व्यवहार है। वचन यथाभूतार्थ्योतनी यथाभूत वस्तु का जो वस्तु जैसा है वैसा व्योतन करने में वचन का व्यापार होता है वचन अपना व्यवहार करता है वचन के सामर्थ्य समझो यदि अभी कोई जरूरी नहीं है हर एक वचन वस्तु के यथार्था थोड़े कर रहा है त्रीदम रजदमय वचन अरे आप रजत को देख बोल रहे हो तो वाक्य क्या करेगा यथाभूतार्थ का बोध करा देगा इस शुक्ति को देखकर आपका अवद्योतन कराया ना यथार्थ का कहा बोध कराया वो सर इसे वचन मात्र से ये भी जो करना यथावतार्थ का अवद्योतन कर देगा यह संभव नहीं है लेकिन भाषकर ने फिर ऐसे कैसे कह दिया समझना वर्तमान प्रकरण विचार चल रहा है सामान्य वचन का नहीं पूर्व किस वचन को दिया वही भाषकर ने आप कह दिया यथाभूत वचन व्याप्रियत है वैसे करना पड़ेगा। वचन हमेशा यथाभूत अर्थ का ही अवध्योतन बोध कराने में जो है व्यवहार करता है व्यापार करता है उसका सामर्थ्य है श्रुति के आधार पर बात कही देगी ये सामान्य रूप में कोई वचन नहीं ले लेना क्योंकि प्रकरण विचार चल रहा है पूर्व पर श्रुति पर आक्षेप करके वे कहा है वचन सामर्थ्य तो मानना चाहिए इस वचन सामर्थ्य तो कर रहा है अतएव जो है हमें यहाँ प्रकरणानुसार भाषण पंक्ति को सर्व पंक्ति नहीं लेना नहीं तो जो झूठा आदमी जो है ठग्गु है छड़ी कपटी प्रलंबक वाक्य वो भी अत्यार्थ कहना जाएगा जो शब्द प्रमाण, अपने तो तो प्रमाण में अपने आप तत्व दिया अर्थ हो जाएगा ना आप वचनम प्रमाणम ये तो कहा था आपने वह तो तो क्यों दिया विप्रलम्बक वाक्यों में अत्य तो निवारण करने के लिए ये तो पदकृति किया था तरसंग्रह में भी आपने आपक्यम शब्द प्रमाणम आप जो वाक्य शब्द प्रमाण, प्रमाण है आप यथार्थ तो वक्ता विशेषण क्या जरूरत है का जैसे कोई भी केलंबक जो ठग्गू है उसने जो जो, किनारे पांच फल रखे पंच फलानी से विश्वास दौड़ गए कुछ नहीं बुला वो भी वचन यथार्थ हो जाएगा नहीं तो इसलिए आपने आप विशेषण दिया था उससे भी ज्ञापन होता है यहां पर भी वैसे समझो वचन वचन है कि तस्मा अंत शरीर तेज वचनम अंडस्या वच्च दृष्टव्यम इसलिए अंत शरीर ये जो शब्दावली हुआ है श्रुति का वचन है यह वचन को दृष्टान समझा रहे सौपाधिक कथन मात्र समझना जैसे अंडे का भीतर आकाश अंडे का भीतर आकाश अंडस्य अंत व्योम अंतः व्योम घट के भीतर का आकाश इस महाकाश घट के भीतर में समाहित हो गया यह तो नहीं होता है ना पर और गई घटोपाधिक तो से परिचिन आकाश उधर यहां पर भी समझना शरीर भीतर में आप पुरुष मतलब पुरुष चकार प्रतिबिंबवादेन दर्पण मुख्य दृष्टांत समुच्चय अर्थ भाष्य वच्च क्यों कहा वच्चा की व्याख्या कर रहे हैं टिप्पण कार चकार इसलिए कर दिया कर से प्रतिबंबवादे तो अर्थ एक दर्पण का भीतर में प्रतिबिंब होता है उसी प्रकार से कि शरीर के भीतर में चेतन का प्रतिबिंब हृदय आकाश में पड़ा है ऐसा है ना उपलब्धि दो हेतु अन्य अन्यवाद और सावित्वाच पुरुष खंडन करने लिया था अब सिद्धांत पक्ष में दे रहे हैं एक हेतु दे दिया कि और दूसरा कहते हैं उपलब्धि निमित्त ये जिस शरीर में अंदर प्रवेश पुरुष की बात कही गई है वो तो इस दृष्टिकोण से कि सकल ऋषि महर्षि योगी आज भी जो कोई ब्रह्म ज्ञानी यदि अनुभव किया उस आत्मा को गोखा तो अनुभव किया बाहर तो आम खोल के देख तरह आकाश में उसका ब्रह्म दिखाया देगा क्या सर्वव्यापक ब्रह्म है ऐसे देख के समझ लिया क्या वो अब तो है इंद्र गोचर तो है नहीं वो अत इंद्रिय कहा अनुभव कहाँ किया लोगों ने फिर उस अनुभूति को लेकर केवल उपलब्धि पर दर्शन श्रवण मनन विज्ञान दर्शन श्रवण विज्ञान विज्ञान आदि से आदिहासात् आत्तावर दृष्टव्य श्रोतव्यो मंत्यो निध्यास्य लिंगों के द्वारा सागरों के द्वारा अंत शरीर परिचिन इव शरीर के भीतर में परिच्छि के समान वह बहुत आत्मा की अनुभूति हर व्यक्ति करता है ऋषि महर्जन किया है आज जो ब्रह्म ज्ञानी ऐसा ही अनुभव करते है वो लिंगमाशिष्यम लोकाशवात्ंग ठीक है पुरुष उपलब्ध थे चा और पुरुष उपलब्धि होती भी है वह जब ध्यान करेंगे आप आपके तो नव गुफा के अंदर उस ब्रह्म का अनुभूति होती भी है उपलब्ध थे पुरुष परिचिन्न ही व परिचिन्न के समान उपलब्ध होता है इतना ही नहीं व्यापका की अनुभूति भी उसी के माध्यम से हो जाती है हृदय की गुफा में ध्यान करते हुए पहला आप कैसे करेंगे परिछिन्न के समान अनुभव करेंगे फिर उसके बाद उसी को व्यापक रूप अनुभव करेंगे, क्योंकि उस परिचिन जो जो परिचि पुरुष से क्या हो जाता है आपका अज्ञान नष्ट हो जाता है अज्ञान नष्ट होने से व्यापक भ्रम की अनुभूति हो जाती है इसीलिए चांद समझाते हुए कहा यदि अंतराकाश है तो भाई है जो बारे वही दोनों ने समान ही कहा से पहले हृदया काश के भीतर में परीक्षण के सम्मान बने हो जाता है लेकिन बाद उसी के माध्यम से पुरुष का जो व्यापक पुरुष का साक्षात उपलब्धि भी हो जाती है अतः उच्चत है इसलिए श्रुति बात कही थी अंत श्री सौम्य सुरुष हे सौम्य वा पुरुष इस शरीर के भीतर में है टीका में देखो अंड कारण से व्योम यथा तथा तो अनुसूतत्व ना तद तो अंतर्गत प्रति की अंड का कारण कौन है आकाश कि नया लोग भी क्या मानते हैं सभी लोग आकाश काल दिग आदि कोई भी कार्य सकल कार्य के प्रति साधारण कार्य कोई भी कार्य जो भी जहां भी पैदा हो रहा है संसार में कहां पैदा हो रहा है आकाश में तो पैदा हो रहा है इसलिए आकाश कारण में पैदा हुआ अंडा वह अंडा आकाश में है आकाश उस अंडे के भीतर बाहर अंडे में भी अंडे का वे वे में भी आकाश गए इसे कहते हैं अंड कारणस व्योम यथा तद अनुस्यूत उस अंडे में अनुस्यूत है जैसे तद अंतर्गत तो प्रती और इसलिए तो अंतर्गत की प्रती होती है जैसा वैसे यहां पर भी समझो आत्मा में कल्पित या जो शरीर है वह शरीर में आत्मा अनुस्युत है जैसा कपड़े पर कल्पित चित्र के कण कण में भी पट व्याप्त अनुस्युत है कि पट को छोड़ोगे तो क्या रहेगा चित्र भी नहीं रहेगा वहां पर यदि आप पेंटिंग कर दो पेंटिंग करने के बाद में पीछे से जा करके वो कपड़े को काट दो निकाल दो कुछ हिस्सा उस समय से तो सामने चित्र टिकेगा सामने आकर देखो चित्र कैसे दिखेगा अच्छे दिखेगा आपको है ना कि जिस कपड़े पर आपने पेंटिंग किया था तो उसी कपड़े को आपने फाड़ दी छेद कर दिया उसे पीछे से कपड़ा निकाल दिया और चित्र काटिएगा अतिव वह चित्र में कहा गया जाता है कपड़ा अनुस्यूत है क्योंकि वह कपड़ा आप ही कल्पित है उसी प्रकार यहां पर भी ब्रह्म कल्पित यहां शरीर होने के नाते इस शरीर में के कणकण भी उसी ब्रह्म पर कल्पित होकर दिखाई दे रहा है अतः ब्रह्म इसके कणकण में व्यक्ति को देकर कहा जाता है न पुनर्काश कारण सन कुंड शरीर परिच्छी आकाश कारण होते का, कारण सन आकाश कारण होता हुआ वह पुरुष कुंड बदर के समान शरीर के अंदर प्रवेश कर गया ऐसा मनसा पी नक्तुम मूढ़ोपी प्रमाण भूत एक मूढ़ आदमी बोल नहीं सकता ये बात जो आकाश कारण व्यापक ब्रह्म है परमात्मा ईश्वर है वह शरीर के अंदर घुस गया ऐसे कैसे कोई कहेगा कुंड में बदर के समान आकाश का भी जो कारण भूता जो ब्रह्म है इसमें घुस गया ऐसा मूढ़ भी मन से मन ऐसे कैसे कह सकती है पर्वत इति तदप्येट लौकि टिप्पण का सूक्ष्म मौ्यम ही सूक्ष्म मौ्यता भी ऐसा है कई लोग मूड हो तो भी इतनी सूक्ष्म बात तो ग्रहण कर ही लेते हैं ऐसा नहीं कि नहीं ग्रहण करते कोई ये नहीं कहा सारा पर्वत को चूर्ण करके हमने घड़े में भर दिया कोई कहेगा कि मूड भी नहीं बोलेगा तो तथा तो तो ते भी लौकिक अमित भाव है लौकिक व्यवहार में जिस होता है ही समझा तो प्रमाण बुद्ध श्रुति कैसे कह देगी शरीर का कारण कलाएं, कलाओं का कारण जो ब्रह्म है वह ब्रह्म शरीर में प्रवेश कर गया ऐसा कभी नहीं कह सकती इसका तात्पर्य यही है दो हेतु दे दिया है आपको एक तो समझ लो अथवा उपलब्धि का कारण होने से उपलब्धि निमित्त पात्र कहा था ना उपलब्धि निमित्त होने के कारण से कव्यथा शरीर में आत्मा का अनुभूति हुई थी अतएव कव्य शरीर में आत्मा है प्रवेश कर गया या है ऐसे कहा दिया जाता है प्रभव पुरुष विशेषणार्थम कला नाम प्रभाव जिसमें सारी कलाएं उत्पन्न हुई है ऐसे जो कह दिया गया वह किसने कहा गया था यादारोपण न्याय से पुरुष का बोध कराने के लिए पुरुष विशेषणार्थम यह जो बात कही गई थी पुरुष का विशेषण करने का मतलब क्या पुरुष को पुरुष का बोध कराने के लिए अध्यारोप किया गया था पुरुष विशेषणार्थ कला राम प्रभव सह अन्यार्थों इसलिए कलाओं की उत्पत्ति का यद्यपि अन्य ही प्रयोजन है बार बार कहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति की जो कथन है श्रुतियों में उसका तात्पर्य नहीं है श्रुति वास्तव में उत्पन्न हो गई है श्रुति शक्ति है ये बोलने का तात्पर्य नहीं है उत्पत्ति की कथा का तात्पर्य अन्य चीज है क्या है वो पुरुष का बोध कराना उस ब्रह्म का बोध कराए राजस्थान की ओर आपका निगम जो है ध्यान को आकर्षण करना जिस अधिष्ठान में सब कुछ पैदा हुए हैं या दिखाई दे रहे हैं उस अधिष्ठान की ओर आपके मन को ले जाने के लिए उत्पत्ति की कथा कही गई है न कि उसकी अथार्थता, या सत्यता या नित्यता वास्तविकता आदि का कथन करने के लिए नहीं है तीसरे कहते हैं सच अन्योपी ट्रिप्पणी समझा रहे देखो अध्यारोप्य उक्तस्य अप अध्यारोप करके जो कहा हुआ है वो तो किस लिए है वो अपवाद करके ब्रह्म का बोध कराने के लिए क्रमेण क्रम भी वह भी लेकिन क्रम से जानना पड़ेगा किस क्रम से पहला वो अपवाद भी करो तो कैसा अपवाद करो झटी से हो नहीं सकती फिर इसलिए आपको उत्पत्ति का क्रम बताइए अध्यारोप में भी क्रम से बताओ क्या अध्यारोप पहले हुआ था इस भ्रम पर सबसे पहले क्या अध्यारोप हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ क्रम से बताओ तो क्या लाभ होगा हमें लय करने में सुविधा होगी हम अपने शरीर से शुरू करके इसे तो पंचकोष वर्णन हुआ कि आपको दिख रहा है यही कोष है और आप जानते हैं जब प्राण की बिना जिंदा नहीं है तो आपको ये समझ में आ गई इससे भी प्राण है तो प्राण में वर्णन हुआ फिर उससे भी सूक्ष्म मनोमय उससे भी सूक्ष्म विज्ञान में भी सूक्ष्म नंदमय उसका भी जो अधिष्ठा है प्रतिष्ठा चिंतन करके आप उस पर पहुंच सके इसलिए बात उत्पत्ति कथा हुई है इसे अध्यारोप जो है अपवाद करने के लिए होता है लेकिन सीधा अध्यारोप कह सोलह कलाएं थी ओ नहीं है ऐसे कह दो इतने से नहीं होगा पहले क्रम से बताओ वे सोलह कलाएं कौन कौन थे सबसे पहला कौन हुआ उसके बाद कौन हुआ क्रम में बताओ ताकि उसकी लय प्रक्रिया विपरीत क्रम से हम क्या करेंगे लय कर सकेंगे नहीं तो हो जाएगा ना यद्यपि उसका प्रयोजन अपवाद करने के लिए है अभी क्रम जान के क्या फायदा ऐसा तो आप मत कहिए इसलिए जानके करें स अच्छा क्रमण यद्यपि उसका फल दूसरा ही है उसके बावजूद भी हम उसे क्रम को जानना चाहेंगे किस क्रम से हुआ जैसे कोई कहे अरे हमें रसी बोल करा दो ना सीधे सीधे सर्प की भ्रांति हो रखी है रसी ये बोल रोकान खत्म किस क्रम से हुआ कैसे कैसे हुआ सर्प की भ्रांति ये पूरी प्रक्रिया बताने की जरूरत नहीं ना लोग भ्रांति को दूर करने के लिए सीधा स्थान बोल करा देते हैं ऐसा सीधे तुरंग बोल करा दो सर्वत्र ऐसा नहीं होता है दसवस्त में से क्या हुआ सीधे ये कहा जाए तुम तो का क्या है? अरे क्या बोल रहे है? सब बोल रहे ना मर गया आ, मेरे को दसवां बोलते हो आप ऐसे कैसे हो सकता हूँ मैं दसवां मना कर देता हूँ भ्रांति में पढ़ा है ना कैसे तो तो कहना पड़ता है है सुनो दसवा है कई तरह तो दसवा है वो थोड़ा मन सबका शांत हो जाएगा जो घबराहट थी दशा मर गया वो भय और घबराहट दूर होगा फिर कहना पड़ेगा पूछेंगे कहाँ है वो, कहा वो दुश्वा दिखाओ हमसे मिलाओ तो कहेंगे ऐसे सुनो तुम इधर खड़े हो जाए काल भी जो चल रहा है बार बार दसा मर गया अब इनको गिनो नौ को गिनाना पड़ेगा जो नौ को गिना लिया अपने से भिन्न नौ को फिर उंगली घुमा के दिखाओ ये कौन है जो गिनने वाला तो दसवा है तब कहो समझ में आई अब तुम दसवें हो तो समझ में आए यहां भी कोई क्रम बताने पड़ेगी जिसे हमें भ्रम का बोध हो सके अतय ग्रम उचत है क्रम प्रतिवर्तन सही इत्यादि उचत है ताकि विपरीत क्रम से आज कल को ग्रहण कर सकेंगे कर फायदा सौकर्परण क्रम कार्य क्रमे अपी इस क्रम का प्रतिपत्ति क्रम की प्रतिपत्ति प्रति करने का क्या फायदा है एकता को ज्ञान होगा कलाओं की उत्पत्ति का ज्ञान में सुविधा हो जाएगी कैसे कैसे कला उत्पन्न हुई उसको क्या लाभ है तब ब्रह्मसूत्र दे रहे दो तीन चौदह एक नंबर टिप्पण नंबर दिया है ये तो जिस क्रम से उत्पत्ति हुई है उसके विपरीत क्रम से उसको लय किया जाएगा लय चिंतन में लाभ होता है इसीलिए ही सृष्टि का क्रम बताना जरूरी होता है आत्मा से आकाश आकाश से वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल जल से पृथ्वी पृथ्वी से औषधि वनस्पतियां करना पड़ा तब इसी उल्टे क्रम से आप लय चिंतन कर सकेंगे और में पहुंच जाएंगे न्याय ना कार्य से स्वस्व कारण अपना और उसे कारण में अपवाद करके वेलय कर दो फिर उस कारण कारक कारण रुपये कार्य को भी उसके भी जो दूसरा कारण है ऐसे करें औ वनस्पतियों को पृथ्वी में पृथ्वी को जल में जल को अग्नि में अग्नि को वायु में वायु को आकाश में आकाश को स्वरूप में सुविधा का कौन से उत्पत्ति का क्रम कही गई है सर्वत्र? मंत्र आरंभ स ईक्षा चक्रे कस्म उत्क्रांत उत्क्रांतो भविष्य कस्म वह प्रतिष्ठे प्रतिष्ठा कला पुरुषे क्षण किया सोलह कला वाला जो पुरुष था चेतन तप उसने किया विचार किया कस्मिन भविष्यामि है अरे भाई पता नहीं है मैं इस शरीर से किसके उत्क्रमण करने पर उत्क्रमण कर जाऊं जाता हूं और किसके प्रतिष्ठित रहने पर मैं प्रतिष्ठित हो जाता हूं निश्चित रूपेण आत्मा से वही तत्व तो तो पहला पैदा हुआ मानना पड़ेगा है ना आपसे सबसे पहला तत्व तो तो कौन पैदा हुआ है प्राण मानना पड़ेगा इसलिए हिरण्य का नाम क्या है प्राण का त्य महाप्राण मुख्य प्राणात्मा हिरण्य गर्भ हो जाता है इसलिए हिरण्य गर्भ एक नाम प्राण भी रखा गया हिसाब तो से पहला जो उत्पन्न हुआ वह प्राण हुआ प्राण को क्या कहते हैं जीव धारण करता है जीवधारण और जीव शक्ति का क्या कर दिया प्रणिन ने प्राण धारण अन्य और जीव धातुक अर्थ प्राण धारण अन धातु अर्थ प्राण क्रिया और प्राण क्रिया को धारण जो करता है उस नाम जीव जीव कौन है वो आत्मा रे आत्मा से सबसे पहले प्राण क्रिया हुई होती तो कुछ भी नहीं होता इसलिए प्राण सबसे पहला पैदा हुआ है ना उसके लिए विचार आरंभ हुआ पहला विचार करते हुए कह रहे हैं किसके उत्क्रमण करने पर शरीर से मैं भी उत्क्रमण कर जाऊंगा और वैसे ही शरीर में किसके स्थित रहने पर मैं भी स्थित रहूंगा ऐसे विचार करके उत्पत्तिक्रम बताया गया चेतन पूर्वी का जो सृष्टि चेतन पूर्व का सृष्टि इस बात को सिद्ध करने के लिए क्योंकि अन्य सभी लोग क्या मानते हैं जड़ का सृष्टि परमाणुओं से सृष्टि मानता है न एक वैशिष्ट मीमांसक नहीं और प्रकृति जड़बूता मूल प्रकृति प्रधान नाम का जिस चीज है उसे उत्पत्ति मानता है सांख्य और योग पांचों दर्शन जड़ जड़ोत्पत्ति जड़ से उत्पत्ति मानते हैं तो जड़ से उत्पत्ति उसका प्रेरक कौन है पुरुषार्थ मान लिया उसने पुरुषार्थ से प्रेरित होकर प्रधान जो है जग उपन्न करता है और बाकी चारों में क्या किया ईश्वर को मान लिया है तीन ही मानते हैं मीमांसा में विवाद है कोई ईश्वर मानते नहीं मानते दो प्रकार संसार के मान लिया नहीं मीमांस प्राचीन मत में संसार उत्पन्नी नहीं हुआ का से चल रहा आगे चलते ही रहता तो है लोग क्या मानते ईश्वर को मानते योग भी ईश्वर की प्रेरणा से परमाणु मैने प्रधान प्रवृत्व मानते हैं नहीं आए भी ईश्वर की प्रेरणा से क्या मानते परमाणु जुड़कर जुड़का बन गए ऐसे मानते हैं में विवाद है कुछ ऐश्वर मानते कुछ मानते जैसा भी है में लेकिन जड़ से कार्य उत्पत्ति माना है शास्त्र होगा मुख्य सिद्धांत में संक्षिपत शुरू में भाषकर बता देते हैं चेतन पूर्व का ही सृष्टि होती है इस बात को प्रतिपादन करने की त्योमर्थम इस अर्थ को ही करने के लिए षो कला पुरुष पृष्ठा जो जोषशल पुरुष के बारे में पूछा गया था भारद्वाज के द्वारा वह सोशल पुरुष जो चेतन पुरुष है उसनेक्रेक्षण दर्शन चक्रे, दर्शनं चक्रे मतलब दर्शन दर्शन का मतलब विचारणा चिंतन मनन किया कृतवान किया था चक्रे चक्र सृष्टिफल क्रमारी विषय किसके क्या चीज का चिंतन किया सृष्टि का चिंतन किया सृष्टि के फल का चिंतन किया सृष्टि के क्रम का चिंतन किया और आदि से इस सृष्टि का आधार आधे आदि पदार्थों का भी चिंतन कर दिया तेरे, सृष्टि फल क्रम आदि सृष्टि क्या उत्क्रांत्यादि सृष्टि, फल है क्रम क्या प्राण प्राण से श्रद्धा श्रद्धा से आगे इत्याद्यादि उक्त आनन्तरियम ये क्रम है आदिश से लोकेश च नाम चि आधार आधे विशेष लोगों में और नाम में ऐसे करके आधर आधे विशेष को विग्रहण करना पड़ता है ये सारी चीजों का चिंतन उसने किया कथमितुचे कैसा चिंतन था चिंतन का प्रकार क्या है स्वरूप क्या था कस्विन कर्तृ विशेष देहाद उत्क्रांते उत्क्रांत भविष्यामी आहम, किस इस शरीर को त्याग कर चलता है तो मैं भी इस मुझे भी इस शरीर को त्याग के जाना पड़ जाता है और कौन तो है, कौन तत्व है है वो एवं इसी प्रकार कस्मिन व प्रतिष्ठित है किस व्यक्ति कौन सा कर्तव्य विशेष है जिसके शरीर में प्रतिष्ठित होने पर अहम प्रतिष्ठा श्यामी प्रतिष्ठम भी इसमें अवस्थित रह सकूंगा शास्त्रार्थ आरभ होता है ननो आत्मा अकर्ता प्रदान सांख्य के मत में आत्मा जो पुरुष है वो भोक्ता केवल है कर्ता नहीं और प्रदान करता है भोक्ता नहीं आत्मा अकर्ता है कर्तृत्व नहीं है केवल भोगतृत्व है क्यों क्योंकि उनके सिद्धांत है भोग अर्थात सुख दुख साक्षात्कार भोग है ना भोग का लक्षण क्या है सुख दुख साक्षात्कार भोगत्म वो तो चेतन का धर्म है ना सुख दुख कौन समझ पाता है जड़ के चेतन चेतन का धर्म है वो इसलिए कहते हैं पुरुष में हम मान लेंगे क्योंकि चेतन का धर्म है क्योंकि कर्तृत्व को जड़ का धर्म मानते हैं और जड़ कौन है प्रधान है जिसे प्रधान मानते यदि भी उचित नहीं है जिसमें कर्तरतु नहीं है उसे भोगतृत्व कैसे हो सकता है जिसे भोगतृत्व नहीं है उसे करतृत्व क्यों करोगा जो सुख भोगता है वही ना सुख के लिए और आगे काम करेगा है? करने वाला कोई भोगने वाला कोई और हो गया सांख्य के मत में तो कर रहा कौन प्रधान भोग किसको मिल रहा है पुरुष को तो वही हालत हो गई ना कृतहानी अकृत में दोष कृत कौन किया था प्रधान ने उस रोज का फल मिला ही नहीं और जिसे नहीं किया उसको फल मिल गया अनेको दोष है खैर छात्रा समझो पहले पंक्तियों को केवल आत्मा जो करता है प्रधानी अगर पुरुषार्थम प्रयोजन तो प्रश्न उठेगा अब प्रधान जो जड़ है कर्तव्य क्यों है क्या कारण है करने के प्रयोग कौन सो कह रहा करने को प्रेरणा कौन दिया प्रेरणा ये पुरुषार्थ ही प्रेरणा दे रही है उसको धर्मर्थ काम मोक्ष रूपी जी चतुर्द पुरुषार्थ है यही क्या दिया पुरुषार्थम प्रयोजन किया पुरुषार्थ रूपी प्रयोजन को निमित्त बना करके प्रधान हम प्रवृत्त दे प्रधान प्रवृत्त होता है क्योंकि उनके मत ईश्वर नहीं है ना ईश्वर प्रेरणा नहीं दे रहा है अन्य उनके मत में ईश्वर है ईश्वर कहता है दो परमाणु जुड़ जाओ जुड़ गए बन गए, फिर कह तीनों दृणुक जुड़ जाओ त्रष्ण हो जाओ त्रष्ण हो गए उसके संकल्प कर दे गया वो वो चीज बनते जाते हैं वहां ईश्वर था तुम्हारे कौन है तब तो कहते हमारे यहाँ ईश्वर कोई जरूरत नहीं है ये जो पुरुषार्थ है ना, वो पुरुषार्थ को लेकर स्वयं ही प्रवृत्त होते रहता प्रधान महाद्याग्याण प्रवर्त ये जो पुरुष पुरुषार्थ भी प्रयोजन को निमित्त बना करके प्रदान जो है अपने आप परिणाम को प्राप्त होता करता है तक तो का अपना मत अब तो इसलिए वेदांत प्रदोष देता है इस तत्र जब हमारे सिद्धांत निश्चय है तो इदम अनुपन्न ये जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल अयुक्त है क्या युक्त है पुरुष से स्वातंत्री क्षण पूर्व कर्तृत्व पुरुष जो है बड़ा स्वतंत्रता पूर्वक विचार करके संकल्प पूर्वक काम कर दिया संसार को उत्पन्न कर दिया ये जो कर्तृत्व कथन कर रहे हो पुरुष के अंदर तो स्वातंत्र पूर्वक कर्तृत्व तो जो कह रहे हो विचार करके संकल्प करके स्वातंत्र यह बिल्कुल ठीक नहीं है तो व्याकरण के भी खिलाफ जा रहे व्याकरण क्या था स्वतंत्र करता नहीं हम खिलाफ नहीं है हम प्रधान को करता मानते वो स्वतंत्र है पुरुष को वहां एक कहानी दिया पुरुष स्वतंत्र कर था दिखाया क्या चेतन का नाम दिया क्या व्याकरण करण स्वतंत्र कर स्वतंत्र करता हम कहते हमसे पूछो प्रधान है, है उनके यहां प्रधान पूरा स्वतंत्र है वो पुरुषाधीन कोई ईश्वर या पुरुष या चेतन के अधीन नहीं है जगत को उत्पन्न करने में वो अपने मर्जी से जगत उत्पन्न भी करती है अपने मर्जी से मूल प्रकृति इन जीवों को पुरुषों को भोग देती है और जब चाहेगी तब मूल प्रकृति मोक्ष भी देगी अपूर्व देगी जब भोग देते हुए देते देरी, देरी, देरी, देरी, देरी, देरी, देरी, देरी, देरी दे रही है है है और पुरुष भोग रहा है भोग रहा है भोग रहा है भोग रहा है तो भोगते भोगते भोगते भोगते परेशान होकर के और पुरुष की शरीर विवेक कर जाएगा जब पुरुष में वह भोग से ऊब कर विवेक जागृत हो जाता है विवेक ख्याति दूर हो जाती है विवेक ख्याति हो जाता है तब प्रकृति भोग देना बंद कर देगी और पुरुष का मोक्ष हो जाता है ऐसे विवेक का कौन है? विवेक कौन करेगा पुरुष करेगा कहेंगे तो सांसान्त हानि हो जाएगा क्योंकि तो कर्तृत्व नहीं सृष्टि करतृत्व जाएगा इसका मतलब मूल प्रकृति स्वयं ही विवेक करती है क्यों करेगी फिर आज तक तो क्यों करी और आगे कभी का अचानक कर जाएगी क्या प्रमाण है उसमें दोष आ जाता है कर्तृत्व को पुरुष न मानने से इनसे अपना विचार है वो कहता है पुरुष के अंदर स्वातंत्र पूर्वक और ईश्वर पूर्वक कर्तृत्व तो हो नहीं सकता बल्कि त्वाद गुणसाम्य प्रधान प्रमाणो उपन्न सृष्टि करतरी सती ईश्वरी शिवा परमाणु आत्मनोपी एक अन्य तो देखो तीन बातें कह रहा है पहला अपने पक्ष को मजबूत कर रहा है सत्वादि गुण गुणसाम्य सत्त रजतम गुणों की साम्य अवस्था रूपा प्रधान जड़भूत स्वतंत्र कर्तरी है ऐसे जो प्रधान जो प्रमाण जो प्रमाणों से सिद्ध क्या प्रमाण है, है। मंत्रिषद उस प्रमाण से सिद्ध है हमारा प्रधान सृष्टि कर्तरी और सृष्टि का करता है वो सृष्टि का करता है वो उसके रहते हुए इच्छा पुरुष से स्वातंत्र अच्छा कृतम अथवा चलो हम सांख्यों को योगियों को नहीं मानोगे तो नैयकों के तरफ तो मानोगे लोग क्या कहते हैं ईश्वर इच्छा अनुवर्तित शुआ परमाणु शु, सत्सु वो ईश्वर का अनुवर्तन कर दे कौन परमाणु परमाणु से जगत पैदा मानता है आप कैसे करते पुरुष से तो जगत पैदा हो रहा है पुरुष ने विचार किया संकल्प पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक जगत को पैदा कर दिया कैसे आप कहते हो ईश्वर भी स्वतंत्रता पूर्व पैदा नहीं करता जीवों के कर्म फलाधीन होकर के ईश्वर परमाणु को जोड़ करके जगत को पैदा करके जगत परमाणु को प्रेरणा देता है जुड़कर जगत पर प्रेरणा परिण्त होने आरंभवाद के अनुसार होने के लिए इसलिए ईश्वरानुवर्ती शुभा परमाणु सु पुरुषस्य पुरुष से स्वातंत्र ने दीक्षा प्रत अनुपन्न ऐसा इसलिए या अनुसार तो मान लो ईश्वर प्रेरित होकर ईश्वर से प्रेरित होकर परमाणु जगत को पैदा करता है अथवा हमारे चलो पुरुषार्थ से प्रेरित होकर प्रधान जो साम्य अवस्था वाले जो प्रधान है वो विषम अवस्था को प्राप्त कर जगत उत्पन्न कर जाता है और सबसे बड़ी समस्या यह है आपके मत में एक अद्वितीय आत्मा है एक है जो वो कैसे कोई चीज को पैदा कर देगा साधन तो चाहिए न कि यह किंकाय सखल किम उपाय कि उपादान मैंने सूत्र में बता किमाधारो क्या उपादान कारण था उसके पास कौन से आधार में खड़े होकर हाँ बनाया क्या चेष्टा करी उसने किमिया कि कौन सा शरीर था उसके पास एक सर्वयापत ब्रह्म ने कहा खड़ा होकर जगत को पैदा किया वो खड़ा होने जगत भी था उसको इत्यादि अनेक तर्क लोग करते हैं ना उसी तर्क यहां को उठाया आत्मनोपी एकत्व ना? आत्मा एक होने के नाते वो कर्ता कैसे हो सकता है क्योंकि कर्तृत्व हमेशा साधन सपेक्ष होता है कि आपको कर्ता कहा जाए तो तुरंत पूछेंगे कौन सी क्रिया का आप कर्ता है ये तो पूछेंगे ना कर्तृत्व होता है टुकड़ी करने धातु से और क्रिया धातु करते क्रिया किसी ने किसी क्रिया को लेकर के कर्तृत्व आपके नएगा और जब क्रिया होनी है और क्रिया के माध्यम से आपके कर्तृत्व होना है तो कोई ना कोई साधन शाम समुदाय तो जरूर होगा विनाश साधन समुदाय का आप कोई क्रिया का संपादन नहीं कर सकेंगे और उसके बिना जो है कर्तृत्व आपके अंदर नहीं आ सकेगी अरे आप कर्तृत्व तो है इसका मतलब आपके ऐसे कोई क्रिया हुई और क्रिया हुई है तो जो आप जरूर आप साधनों को इस्तेमाल जरूर किए हैं जैसे पेड़ काटने की क्रिया आपने की तो साधन क्या था कुठार आदि बाजार जाने की क्रिया आपने किया साधन क्या था मोटरसाइकिल था कोई ना कोई साधन को लेकर के आप क्रिया करते हो तो आपके अंदर कर्तृत्व आता है और जब एक में ब्रह्म था तो वहां को साधन ही नहीं था ना जब साधन ही नहीं है तो सृष्टि रूप क्रिया करके कर्तृत्व से आ जाएगा जब साधना भावात्म एकत्व न कर्तृत्व साधना भावात्म और मान लिया जाए वो आत्मा इतनी सामर्थ्य है वह अपने आप साधन भी बना लेता है सब बना लेता है सब बना बुन कर काम कर लेता है तो कर भी लेता है फिर तो अपने आप ही लिया भी लेने लिए अन्य क्यों बनाया दुखों को क्यों बना डाल ऐसी आत्मा का ऐसा तुम्हारा आत्मा महामूड है जो अपने लिए दुनिया भर का जो पैदा कर लिया मैं कह आत्म न आत्मनी अनर्थ कर्त इस आत्मा में अपने प्रति ही अनर्थ कर्तव को भी आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं अतएव चेतन जो पुरुष है वह सृष्टि का कर्ता है आपका कथन अनुपन्न हो गया। पुरवान पूर्वान्वे कर दो पुरुष स्वातंत्र इच्छापूर्वम कर्तृत्वनम अनुपन्नम नहीं चेतनावान बुद्धिपूर्वक पूर्वकारी आत्म संसार व्यवहार क्या देख रहे हैं कोई भी चेतनावान पुरुष है वह अपनी पूर्वक काम करता हुआ अपने लिए अनु को इकट्ठा करेगा क्या चेतनावान बुद्धि पूर्वक कार्य कर रहा है बुद्धिपूर्वक कार्य चेतनावान पुरुष आत्मनो अनर्थन नहीं कुछ किसी अनु को पैदा कभी नहीं कर सकता ये तो ग्रह नक्षत्र आ रहे हैं पर आप उसका दिमाग घुमा देते हैं और अपने है। कहां से करे वो अरे आपकी बुद्धि हमेशा ठीक थिक ठिकाने पे रहे व्यवहार में भी तब आपसे कोई भी गलती नहीं हो सकती शास्त्र पढ़ाने में आप बिल्कुल होशल पढ़ाते शास्त्र एक पंक्ति एक शब्द का कर गलत अर्दना हो जाए सोचते है सर व्यवहार में भी मैं जो कर रहा हूँ ये सब सही है या नहीं सोच मुझे करे है तो आपसे कोई गलती नहीं होगी आप अपने लिए कोई अंत का बीज बो ही नहीं सकते लेकिन ऐसा नहीं होता हम दुनिया रण के बीच अपने लिए बो रहे हैं कारण क्या है कि हमारे बुद्धि सही सही काम करती नहीं है क्यों नहीं काम कर रही है दो ही हेतु तो बनाने पर एक मुख्य हेतु है, तो है बल्कि दो भी एक मुख्य हेतु है, तो है अनेक जन्म कर्मासना ऐसी होती है जिसकी वजह बुद्धि उसमें काम नहीं कर पाती अनेक जन्मों का कर्म फल भोगे ना प्रारब्ध कर्म के वजह से ग्रह नक्षत्र ऐसे आप को भ्रमित कर देते हैं और आप उल्टा उल्टा काम करके सब अपनी कर लेते हैं दुनिया और सलाह देने वालों से सलाह भी देने के बावजूद भी एक तो स्वयं अपना सलाह ही नहीं लेता है। और लोग सलाह दे तो मानेगा नहीं उसको कांता सम्मित तो काव्य का लक्षण में बधाया साहित्य दर्पणकार ने संसार में सबसे बड़े हितवचन कह करके सलाह सही सही देने वाला भी है तो पुरुष के लिए पत्नी स्त्री के लिए पति ऐसे कहा कांता सम्मित शब्दावली है और कोई नहीं दे सकता बोलते हो। लेकिन होता क्या पुरुष अपने घमंड रहती है चुप बोल देता पत्नी को चुप बोले मत और सही सलाह दे रही है तो फटका के दबा देता है और कहीं कि स्त्री स्त्री तो बड़ी तेज होती है और पुरुष सही सलाह चुप तो बोलो मत दारू पी के एक दूसरे की सलाह मानते ही तो अपने घर को बर्बाद कर देते शास्त्र कहते हैं मानना चाहिए कोई काम कर सहले पत्नी से, से पूछे पुरुष का काम और पत्नी काम है पति से पूछे सलाह लेके आपस में मिलके करें तो कभी गलत नहीं होगा आपके प्रति जिस क्षेत्र में काम नहीं करेगी उसमें दिमा काम करेगी उसकी प्रति जहाँ काम नहीं करेगी जिस क्षेत्र का मामले में उसके दिमाग आपकी दिमाग काम करे दोनों के दिमाग काम नहीं कर रहे वना जन्म का महापाप ऐसा हो जाए कभी आदमी का नया डूब जाता तो है तो इसमें कहते हैं कि चेत्रावान हो और बुद्धिपूर्वक कार्य कोई काम कर रहा हो वो अपने लिए कोई अनु कभी समझौता नहीं तो फिर यह कैसा हो सकता है आपका जो भ्रम साक्षात और वह बुद्धि साधनों को लेकर भी चिंतन मन पूर्वक वे भयंकर सृष्टि जो अनर्थी ही अनर्थ रूपा सृष्टि को कैसे बना सकता है तस्मात तो पुरुषार्थ ने प्रयोजन इच्छा पूर्वक युव नियण प्रवर्तमान अचेतन प्रधान चेतनित उपचार एयम स्वच्छांत चक्र